माँ तुम दी जय कुचिहा जैसे रघुनायक मोहि दी हम चूड़ामणि उतारी तब दयाब हरस समेत पवन सुतल कहे उता तयस मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु काम दयाल पूरा हनुमान जी ने कहा हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था तब सीता जी ने चूड़ा चूड़ामी उतार कर दी हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया जानकी जी ने कहा हे नाथ, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ अतः उस विरध को याद करके हेनाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए प्रसुत कथा सुनायू बण प्रताप प्रभु समुझाय नास दिवस मह नाथुनयावा तो मोही जियत नहीं पाव कहूँ कपि के विधि राण तुम हुता देखलो कह सोई दिन सोई राती। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना स्मरण कराना यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूँ हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देख कर छाती ठंडी हुई थी फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुतह समझाए करे बहु विधि धीर देन चरण कमल कमलनाय कपे गवन राम हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया चल तहा जैसे भारे गर्भ सम से चर नागि सिंधु पार पारही आवा सब समा कपिन सुनावा हर से सब विलोक हनुमान नूतन जन्म कपिन तब जान मुख प्रसन्न तन तेज वि चिन्ह श्री राम चंद्र कर कार